आ, नमस्कार मित्रों आज का वीडियो है उधमसिंह के ऊपर महात्मा उधमसिंह तो कंसेप्ट और व्यक्ति व्यक्ति के नाम पे तो महात्मा उधमसिंह के बारे में आप जानते होंगे वरना गूगल कर सकते हैं अहिंसा मूर्ति महात्मा उधमसिंह ये पूरा टाइप नाम है और माध्यम उधम सिंह ने शब्द अहिंसा मूर्ति आ गया क्योंकि जो अहिंसा मूर्ति है जो व्यक्ति अहिंसा में मानते हैं वही माध्यम हो सकते हैं और माध्यम हमेशा अहिंसवादी होते हैं तो पहले मैं कुछ बेसिक इनफॉरमेशन दे दूं जो राइट टू रिकॉल ग्रुप में आ, है अधिकतर जो कार्यकर्ता मेरे है, हम हैं हम भग और हम में से अधिकतर मोहन भाई को दुरात्मा कहते हैं, दुरात्मा गांधी। अब एक व्यक्ति के स्वां नाम पे महात्मा उधमसिंह है, तो वो आप गूगल कर सकते हैं उनके बारे में। महात्मा उधमसिंह ने तय किया कि जलियांवाला बाप का जो कांड हुआ था, तो उन्होंने तय किया कि जनरल डायर दो लोग दोषी थे, जन उस समय पंजाब के गवर्नर थे ड्वायर डी डब्ल्यू यी आर तो उन्होंने तय किया कि ड्वायर को न्याय ड्वायर के ऊपर न्याय की कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए उन्होंने ड्वायर का वध किया मैं एक्सेंट ईयर भूल गया 1940 के आसपास और दुरात्मा गांधी ने उन्हें पागल आदमी कहा था और वो सब खैर वो तो कहे गए क्योंकि उन्हें ब्रिटिश मीडिया का सपोर्ट चाहिए था इसलिए उन्होंने उधमसिंह को पागल आदमी कहा तो एक शब्द में आपका एक वाक्य में कहे तो उधमसिंह ने जनरल डवायर का सॉरी गवर्नर डवायर का वध किया था क्योंकि गवर्नर डवायर के आदेश पे आदेश पर जनरल उदमसिंह शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? ऐसे व्यक्ति की जो महात्मा उदमसिंह की प्रकृति रखते हैं, जो राइट टू रिकॉल मूवमेंट है, जिस मूवमेंट का मैं आ, आ, जो मूवमेंट का मैं आ, जो मूवमेंट में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, राइट टू रिकॉल मूवमेंट का यही है कि हम राइट टू रिकॉल के कानून ग� राजपक्रवु यानि मंत्रियों द्वारा दिए घये कलेक्थर सेक्रेटरी सारे अधिकरियों को आगेश ज़ी देश में right to recall का कानून चाहिए right to recall Supreme Court ज़र्ज right to recall PM, right to recall CM, right to recall MP, ML तो प्रधान मंत्री यदि eyes right to recall के कानून गैजेट में चल्प दे 301. html और इसका हिंदी में है rahulmaya. com/301. html और rahulmaya. com/g. html वो गुजराती में है। तो ये तीन लाइन यदि गैजेट में छप जाती है, मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इन तीन लाइन को गैजेट में छाप देते हैं, तो तीन चार महीने के अंदर देश में right to recall PM, right to recall CM ये सारे कानून गैजेट में छप जाएंगे। 私たちは、プラザン・マンディンやムキを c o n v i n c e のために、手に入に入れて、手て、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入に入れて、手て、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れに入れて、手て、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手にに入れて、手て、手に入れて、手に入れて、手に入れて、手に入に入れて、て、手に入れれて、手に入れて、手に入 लेकिन यदि आप मानते हो कि नहीं हमें प्रधानमंत्री के पास ये राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छपना है, तो क्या करना चाहिए? तो जो भी एक्टिविटी लिस्ट है, उसमें महात्मा उधम सिंह का कंसेप्ट महत्वपूर्णता है। अंत में मतलब ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस कानून को गैजेट में छापेंगे, � एक जनांदोलन यानी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आम नागरिक, कार्यकर्ता और आम नागरिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से विनती कर रहे हैं कि भाई इसे आप गैजेट में छापिए और दूसरा कि मातमा उधम सिंह अहिंसा मूर्ति मातमा उधम सिंह प्रधानमंत्री को विनती कर रहे हैं कि � प्रधानमंत्री यदि कैसेट में छापेंगे तो वो महात्मा उधम सिंह की विनती से ही छापेंगे। लेकिन महात्मा उधम सिंह कब विनती करेंगे कि जब करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री से बात करे, वरना महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे। तो पहला आता है कि महात्मा उधम सिं उनमें जरा भी हिंसा प्रति नहीं है आ, जैसे भारत की राजनीति में मतलब year 1900s के बाद के मतलब क्या आजादी की मूवमेंट से लेके अब तक या 1905 से लेके शुरुआत तक तक तो सबसे ज्यादा हिंसा प्रति कोई है तो वो है दुर्गादेव मांगदी और सबसे कम और सबसे ज्यादा हिंसा प्रति है तो वो महात्मा गांधी तो एक तो महात्मा उधम सिंह की प्रकृति रखने वाला आदमी तो पहली करकरेस्टिक है कि वो हिंसक आदमी है। दूसरा समय और स्थिति के अनुसार वो अपनी नीति तय करेंगे। जैसे कि भगत सिंह भी एक तरह से वो महात्मा उधम सिंह की प्रकृति रखते थे। उन्होंने तय किया कि संगठन बनाना है। उनसे गलती ये हो गई क तो उनके संगठन में भी दो-चार विभिषण आ गए और उनके जो भी 30-35 कार्यकर्ता थे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के अधिकतर मारे गए या तो एरेस्ट हो गए इसी तरह से मातमा चंद्रशेखर आजाद वो भी मातमा उधम सिंह के ही एक प्रकार है मातमा उधम सिंह को आपके एक, एक बेस क्लास मान लीजिए तो ये उसके अलग-अलग � जवालाल गांजी, उनपे उन्होंने भरोसा कर दिया और उनसे मिलने वो आनंदभवन गए और जवालाल नेहरू ने अमरे जो को सूचना दे दी कि अभी-अभी चंद्रशिकर महात्मा चंद्रशिकर राजा आनंदभवन से निकले और अंग्रेजों ने उनको घेर के उनका अल्पन पार्टनर उनकी हथियारी, तो वो उनसे गलती हो गई मतलब गलतिय कि देश के नागरिकों की इच्छा का अमल करना। फिर सुभाष चंद्र बोस वो भी महात्मा उधम सिंह के एक प्रकार हैं। महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने समय और स्थिति के अनुसार दूसरा रास्ता लिया कि भाई विदेशों में विदेश यानी कि जर्मनी, जापान के सहयोग से सेना खड़ी करके भारत के लोग आजादी चाहते हैं, उन्� तो एक तो महात्मा उधम सिंह हैं वो अहिंसक होते हैं समय और स्थिति के अनुसार वो नीति या तो अपने कदम तय करेंगे जो सबसे बड़ी बात ये है कि उन कौन सी चीज उनको मोटिवेट करती है किस चीज पे वो अमल करेंगे वो होते हैं आम नागरिकों की इच्छा जैसे कि महात्मा बहुगुर्जन ने सैंडर्स का वध किया स सैंडर्स से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी ऐसा तो नहीं था कि सैंडर्स ने पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे और जाके उनको उनका वध किया कोई भाई की तरह ऐसा कोई नहीं था महात्मा बघेल सिंह ने देखा कि एक आम हिंदुस्तानी करोड़ों हिंदुस्तानी लाखों हिंदुस्तानी करोड़ हिंदुस्तानी च महात्मा उधम सिंह का सबसे मुख्य लक्षण है, मुख्य करैक्टरिस्टिक है कि वो देश के मेजोरिटी करोड़ों नागरिक जो चाहते हैं वैसा वो करेंगे। यानी यदि देश के नागरिक चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट गैजेट में छपे, यदि देश के नागरिक और देश के कार्यकर्ता चाहते हैं कि गैजेट में वो दो काम क्या है कि उन्हें प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से विनती करनी पड़ेगी कि आप ये राइट टू रिकॉल के या आरटीआई टू के गैस के ड्राफ्ट गैजेट में छापिए और दूसरा उन्हें महात्मा उधम सिंह से विनती करनी पड़ेगी कि आप प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को समझाइए कि वो इसे गैजेट में छापे हंड माध्यम दानदी को माध्यम उधम सिंह को आप विनती कैसे करेंगे? तो पहले तो माध्यम उधम सिंह के फोरेड पर लिखा कि ये माध्यम उधम सिंह है। जैसे कि माध्यम भगत सिंह का जब जन्म हुआ था, तब तो किसी को पता नहीं था कि वो माध्यम भगत सिंह बनने वाले हैं। किसी दुराध्मा के भी सरक फोरेड पर नहीं लिखा होता। आप अंदाज लगा दीजिए ये अंदाज आपको लगाना है आप यदि मानके चलते हो कि एक भी आदमी उधम सिंह नहीं है 120 करोड़ की आबादी में तो ये पूरा एजेंडा है वो फाड़ते फेंक दीजिए राइट टू रिकॉल का काम हिंदुस्तान में नहीं आने वाला आएगा तो उधम सिंह से ही आएगा यदि आप मानके चलते हैं कि भाई आज के इंदौर स्थान में तो उधम सिंह की अधिकारियों सो जाते हैं कि भाई देश की मजोरिटी लोग इस राइट टू रिकॉल के कानून को या तो ब्लैक ब्रिंग ब्लैक मनी कानून को या कोई भी कानून को एमआरसीएम का कानून को गजेट में देखना चाहते हैं वो कन्विस हो जाएंगे तभी वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि � अब ये मैंने कहा कि 5000 उधमसिंह हैं कोई गायक नहीं, 500 उधमसिंह हैं कोई गायक नहीं, 500 उधमसिंह हैं मैं कहूँगा पांच उधमसिंह काफी है, यानी पूरे देश में पांच उधमसिंह हैं और ये पांच उधमसिंह भी यदि प्रधानमंत्री को विनती करते हैं तो प्रधानमंत्री इसे जेट में छापेंगे। तो पहला सवाल किसी एक अलमारी में एक किताब रखी है और आपको पता नहीं कि कौन सी अलमारी में किताब है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको चारों अलमारी देखनी पड़ेगी मान लो आपके घर में 100 अलमारी है और आपको पता है कि भई आपने एक अलमारी में किताब रखी थी याद नहीं आ रहा कौन सी अलमारी में रखी थी तो क्या यदि उन तक आपको बात पहुंचा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा कोई शॉर्टकट नहीं है आपको 120 करोड़ लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी आपको 120 करोड़ लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी कि भाई 120 करोड़ लोग चाहते हैं या तो 80 करोड़ लोग चाहते हैं या तो 70 करोड़ लोग चाहते हैं कि ये कान� एक पार्टी है कांग्रेस है मान लो कोई दूसरी पार्टी हो सकती है तो सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिले कि भाई हम चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में आज के आज हो सके तो अभी के अभी छपे और एमएलएमपी सबको बोलिए कि भाई हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री को कहे कि ये गैजेट में छापे और यदि प्रधानमंत्री नहीं छापते तो आप कम से कम मैं एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दीजिए कि ये पूरे प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं मानते मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं मानते बगैर गैरा अब और उसके बाद आपको अन्य कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ेगा धारना के कार्यकर्त 実際に言うと、実際に言うと、実際に言うと、実際に言うと、0際に言うと、実際に言うと、実際に言うと、実際に言うと、実際に言うと、実際にうと、実際にでうと、実際0言うと、実際に言うと、に言うと、実際に言うと、実際に言うと、実際0言うと、実際にうと、実際に言うと、実際にと、実際に言うと、実際0言うと、にに言うと、実際にと、実際に言うと、実際0言うと、にに言うと、実際にと、実際に言うと、実際0言うと、にに言う तो प्रधानमंत्री को कहते हैं कि नहीं राइट टू रिकॉल के कानून कैसर्ट में नहीं चपना चाहिए धारना ने कहा कि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं होना चाहिए यदि आप राइट टू रिकॉल लोकपाल के विरोधी हैं तो आप उल्टी विन्ती करनी, करनी है आपको यदि आप राइट टू रिकॉल के समर्थक हैं राइट टू रिक अब जब उधमसिंह कन्वींस हो जाएंगे कि भाई करोड़ लोग चाहते हैं कि राइट टू रिगोल के कानून, एमआरसीएम के कानून, ज्यूरी सिस्टम के कानून गैजेट में छपे तो वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उसके लिए कोई कॉन्क्रेट सबूत की जरूरत नहीं है, जैसे कि महात्मा भगत सिंह ने जब तय किया कि सैंडर्� उन्होंने कोई वोटिंग नहीं कराई थी, कोई रेफरेंडम नहीं कराया था, कोई घर-घर पे वो क्वेश्चनर लेके पूछने नहीं गए थे। वो आम आदमियों के बीच रहते थे, पब्लिक के बीच रहते थे, और बातचीत से अंदाज़ आ जाता है आदमी को कि भाई मजोरिटी क्या चाहती है। कभी-कभी जब बड़े पैमाने में मजोरिटी की � देश के करोड़ों नागरिक ये चाहते हैं तो वो प्रधानमंत्री को विनती करेंगे तो ही वो प्रधानमंत्री को विनती करें कोई शॉर्टकट कर नहीं ऐसा नहीं है कि आपको आप मार्मा उधमसिंह से पर्सनली मिलके उनको कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दो या तो उनको पैसा दे दो और वो पीएम से विनती करें या ऐसा कुछ नहीं हो नहीं नहीं नहीं स वो तो मीडिया पे भरोसा ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये पेड़ मीडिया है, एवरी पॉलिटिकल न्यूज़, एवरी न्यूज़ तो नहीं पर एवरी पॉलिटिकल न्यूज़ ही जब पेड़ न्यूज़, वो पता है जो जो आदमी पॉलिटिक्स का काफी समय से अध्ययन कर रहा है, उसे पता है कि भई एवरी पॉलिटिकल न्यू जब मेजॉरिटी सचमुच कहेगी कि भाई ये कानून गैजेट में छपना चाहिए और मातमा उधम सिंह आप प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें कन्वीज करिए तो तभी वो कन्वीज होगे तो इसका एक ही तरीका है वो लॉन्ग कट या राइट कट शॉर्ट कट नहीं चलेगा राइट कट ही चलेगा कि आप करोड़ों लोगों को कहिए आप पहले प्रधानमंत्री को कि भैया प्रधानमंत्री को कहिए कि ये कानून गैजेट में छपे और आप दूसरों को कहिए कि वो भी महात्मा उधम सिंह को विनती करे कि ये कानून गैजेट में छपे। तो उसके बाद महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलेंगे विनती करेंगे और उनकी उनकी विनती को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं टालेंग और उसमें कैसे भई ऐसी क्या खास बातें महात्मा विद्यमान सिंह में जो मेरे में नहीं है या आप में नहीं है देखो 1946 में ये सारे मनमोहन सिंह जैसे दोगले आदमियों को जाने दो ब्रिटेन के एमपी जो ब्रिटेन पूरी दुनिया पे शासन कर रहा था पहले कमजोर हो चुका थे इस जो, जो, जो शूट से पर उसके एमपी ने फ अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप बीएम के पास ये कानून कैसे चप्पल आ गए राइट टू रिकॉल या एमपी क्यों राइट टू रिकॉल का कानून पास करेंगे भाई आज के एमपी क्या चीज है उनके उसे दसगुने ज़्यादा शक्तिशाली थे अंग्रेजों के एमपी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी उन्होंने भी 1946 में फ्रीड थी जि, जि, जिसके वो 100 मील प्रति घंटा की स्पीड से चाका घुमा देते और अंग्रेज़ उसको डर के भागे 1946 में अंग्रेज़ कैंपी डरे थे महात्मा उधम सिंह की वजह से महात्मा उधम सिंह मतलब महात्मा उधम सिंह और उनकी प्रपूर्ति वाले व्यक्ति उन्हें भय था कि भई यदि हमने फ्रीडम ऑफ इंडिया एक पास नहीं किया तो महात्मा उधम सिंह हो सकता है उन्हें विद्यमान करने आए और वो थोड़े समझदार थे इसलिए विद्यमान करने आए उससे पहले उन्होंने पास कर दिया और कुछ कुछ हुआ भी था जैसे कि 1946 में नेवी का विद्रोह हुआ था नेवी विद्रोह जो पेड़ हिस्टोरियन है जिनको जिनों जिन नरों ने जिनको पैसा देके इतिह कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम शुरू किया क्योंकि उन्होंने देखा कि भई यदि कांग्रेस को सत्ता नहीं दी तो सत्ता भारत की सेना के आधार पर या आम क्रांतिकारियों के आधार पर चली जाएगी तो कांग्रेस में उनके बहुत सारे एजेंट थे इसलिए अपने एजेंट को सत्ता दे दो बजाये कि सत्ता क्रांतिकारियों के आधार イスの大阪の大阪の大スの大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大オの大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大 アジョキ、East i ン d i a に o m p a n y Kumco、Contract Milte,East India c British Government, b r i t i s h Government, e k i t i s e u o c o r a m e t m p o t i t i Usnonte, Doshia, t o r i s Britain k economic empire, Britain, i t a p o i n r t i t a r i i n a i n r i t a i n i a तो इसी तरह से महात्मा उधम सिंह के द्वारा हम इस कानून Right to Recall, MRCM ये सारे कानूनों को गैजेट में छपा सकते हैं। इसमें डिटेल्स की कोई खास जरूरत नहीं है कि महात्मा उधम सिंह कैसे प्रधानमंत्री को कन्विंस करेंगे या उन्हें छोड़िए, उन्होंने यदि 1946 में अंग्रेज एमपी को कन्विंस कर दिया कि फ्री तो ये प्रधानमंत्री या किसके लिए मूली हैं? वो उनके सामने दो दिन भी नहीं ठीक पाएंगे। अब सवाल आता है कि ये राइट टू रिकॉल की इनफॉरमेशन करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए? और माधमा उधम सिंह को जो विनती करनी है, वो कैसे माधमा उधम सिंह तक इनफॉरमेशन पहुंचाई जाए कि करोड़ों लोग プラチャークのチャプターターは、プラチャークルのチャププラチャークルのチャプターは、プラチャークルのバイパーは、プラチャークルのバイパーは、プラチャークルのバイパーは、プラチャークルのバイパーは、プラクルのバイパーは、プラチャークルのバは、プラチャークルのバイパーは、プラチャークルのバイは、プラチャークルのバイパーは、プラチャークルのイパーは、プラチャークルのバイパーは、プラチャークルのバイパーは、プラールのバイパーは、プラチャーは、プラチャのバイパーは、プラチャーは、プライン、プライン、プライン、プライン、プライン、 लेकिन हमें पता है कि भाई इसका मालिक कौन है। लेकिन कुछ एक चैनल है, उसका मालिक कौन है वही पता नहीं है। उसका मालिक दाऊद भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया के लोग भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी भी हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी हो सकती हैं। जिस चैनल का हमें 100% मालिक पता हो कि भाई � と、実 channel マリカメニパタ、ウスカメバイコットカナ。タ u m a n Katalogi Muska Malikamara d u s m a n e or y d u s m a n i a to b a k u l k e j a o m e a n マリカメパタ、ウス a support lady k o s h i s k a r a channel マリカメパタニエ Joe channel c u l d transferenzika growth c channel c u l d catepea, I'm of Maliko Kanam to many Batanga, I'm of sponsor k a m n y b a t a n p a t a channel n funding डिस्क्लोज़ नहीं करता उस चैनल का बायपार्ट करना है। दूसरा है कि प्रचार कैसे करना है कि हर महीने 20-25 पोस्टकार्ड लिखके पैम्पलेट बांटके फेसबुक पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब की वीडियो पे और दूसरा पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके और सबसे हम आता है इलेक्शन लड़के। राइट टू रिकॉल को どういうことですか なんで、9 5 m いるのと、95% が出ているのと、50% が出ているの5が出ているのと、90% が出ているの0が出のがるるいると、ている curiosity element のパターンの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、e たちの場合は、私たちの場合は、e たちの場合 e 私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場 e は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私た e の場合 e 私たちの場合 यदि कोई आर्मी चुन जाता है और यदि पांच साल तक प्रजा उसे निकालने का पावर नहीं है प्रजा के पास तो वो क्यों प्रजा का, का काम करेगा? एक आर्मी मजिस्ट्रेट बन गया 25-30 साल 30 साल की उम्र में यानी अब 30 साल तक उसे कोई पब्लिक उसे नौकरी से निकाल नहीं सकती तो वो कहाँ पब्लिक का काम करेगा? तो इस तरह से � と、うんたばこじゃねえか、subsequentive market which you now learn, Uskabad have template distribution, postcard writing, or subsequent Kabibi g a l t i s e d i a と、Uska Jitna o a u t h o r アクサーの Facebook a c c o u n エシーのアウトアウトアウトアウトアウトアウトウトアアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウアウトアウトアウトアウトアウトアトアウトアウトアウトアウトアウトアウウトアウトアウトアウトアアウトアウトアウトアアアウトアトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアトアウウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアトアウトアウトトアアウトアウトアウトアウトアウトアウトトトア प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को विनती करेंगे कि आप ये कानून कैसे इसमें छापो। तो जो प्रधानमंत्री 25,000 सोते हुए लोगों पे लाठियां चलवा सकता है, पंडाल में आग लगवा सकता है, वो क्या उधमसिंह की बात मान लेगा? भाई जब अंग्रेज के सांसद, अंग्रेज सांसद भी 1946 में उधमसिंह की बात को नहीं टाल पाए, � अब तीसरा सवाल है कि अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह तक बात कैसे पहुंचाई जाए? तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही कट है राइट कट है, और वो राइट कट है जब करोड़ों लोग विंती करेंगे महात्मा उधम सिंह को कि है महात्मा उधम सिंह का पीएम को समझाइए, पीएम को सर्वोत्ती दीजिए कि वो राइट टू रि� इलक्षंल लटना Rider to Recall को मुता बना कर राइक है Right to recall PM, right to recall Supreme Court शुरुआ करो kto dureck है and स्वार्ण कोर्प्र heeg Right to recall Corporator वो सब खिलर है 2 पर वोना चाहिए But से when both child conc kang erta 或者 सिना right to recall PM से ताकि जो जुठे recallist undant प्रेमा जाए राइक टूरीगोल PM का विरोग करें� मल्टीनेशनल कंपनी मिशनरी कांग्रेस इन सबसे मिला हुआ है तो इस तरह से आप राइट टू रिकॉल का प्रचार कर सकते हैं उधम सिंह तक इन्तिबेस सकते हैं कि यह है माध्यम उधम सिंह आप पीएम को कहें कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छापे और इस तरह से राइट टू रिकॉल के कानून भारत के गैजेट में आ सकता